जपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक तीन रोई रोई में अजपा समाय साहेब पाणे के करी जे तिस वेखा, विन के मिले लए, मात जवाहर जे एक की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जा नानक ठीक कहते हैं यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया और यदि मैं उसे न भाया तो नहा धोकर क्या करूंगा वो है भीतर का स्नान जहां जीवन स्वच्छ चेतना स्वच्छ हो जाती जहां तुम सोचते नहीं जहां तुम सिर को उतार के रख देते हो सिर है भी उधार हृदय तो तुम लेकर आए थे संसार में सिर संसार ने दिया है जब तुम पैदा हुए थे तो तुम हृदय थे तब तुम्हारे पास सिर बिल्कुल न था भीतर कोई विचार न थे आकाश खाली और कोरा था निर्दोष था फिर एक एक करके शब्द और विचार तुम्हें दिए गए फिर समाज ने तुम्हें सिखाया फिर समाज ने तुम्हें संस्कारित किया कंडीशन किया फिर संस्कार डाल डाल के तुम्हारी बुद्धि को तैयार किया जिन जिन चीज़ों की संसार में ज़रूरत है उनके लिए तैयार किया और जिन जिन चीज़ों से संसार में खतरा है उनको दबाया तुम्हारे भीतर एक द्वैत निर्मित हुआ हृदय और बुद्धि अलग अलग टूट गई बुद्धि कार्त है जो समाज ने सिखाया जो तुम ले के आए थे बुद्धि उधार है सिर दिया हुआ है हृदय तुम्हारा अपना है और यही दुविधा है कि जो अपना है वो अपना नहीं रहा और जो पराया है वो अपना हो गया है जो ऊपर ऊपर से थोपा गया है वो तुम्हारा केंद्र बन गया है और तुम्हारा केंद्र तुम्हें बिल्कुल ही विस्मृत हो गया है इसे हटा दो तो ही तुम सिखावन सुन सकोगे सिखावन सुनते ही तुम एक सिखावन काफी है कोई हजार की जरूरत नहीं एक बात भी एक गुर भी काफी है और वो गुर क्या है नानक कहते हैं एक गुर से सब हल हो जाता है कि सभी प्राणियों का दाता एक उसे मैं न भूलू सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाए बस उसका मुझे विस्मरण ना हो इतनी सिखावन काफी है, इसे थोड़ा समझें स्मरण और विस्मरण दो शब्द गौर से समझ लें स्मरण का अर्थ है कि जिसकी सतत प्रती भीतर बनी रहे तुम कुछ भी करो चलो फिरो उठो बैठो उसकी सतत प्रतीति बनी रहे जैसे गर्भणी स्त्री होती काम करती है खाना बनाती है बिस्तर लगाती लेकिन पूरे वक्त गर्भ का स्मरण बना रहता है एक नया हृदय उसके शरीर में धड़कना शुरू हुआ है एक नए जीवन का अंकुर फूटा है उसकी प्रतिति बनी रहती गर्भणी स्त्री चलती और ढंग से है तुम स्त्री को चलते देख कर कह सकते हो कि वो गर्भणी है वो बात भी करती रहेगी चलते वक्त तो भी एक स्मरण भीतर बना हुआ है एक सतत धार भीतर बह रही कि एक जीवन को संभालना है इस स्मरण का अर्थ है वो कोई अलग चेष्टा नहीं है क्योंकि अगर अलग चेष्टा हो तो भूल भूल जाएगा खाना बनाओगे भूल जाएगा बाजार में दुकान पे बेचने जाओगे सामान भूल जाएगा किसी से बात करोगे भूल जाएगा तो अगर तुम ऐसा राम राम राम राम राम राम जपते हो वो स्मरण नहीं है क्योंकि उसको तुम कब तक जपोगे सोओगे भूल जाएगा साइकिल चलाओगे भूल जाएगा और अगर उसे न भूले सड़क पे भी याद रखने की कोशिश की तो टक्कर खाओगे किसी का भोंपू बजेगा तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा जो स्मरण तुम चेष्टा से करोगे जो तुम्हारी बुद्धि में गूंजेगा वो स्मरण नहीं है, जो तुम्हारे रोए रोए में समा जाए उसको नानक अजपा जाप कहते हैं। जिसको जपना भी ना पड़े क्योंकि जपना तो ऊपर ही ऊपर होगा जो तुम्हारे रोए रोए में समा जाए तुम उठो बैठो चलो फिरो कुछ भी करो जिसकी याद बनी रहे उस याद का नाम स्मरण उसको नानक कबीर सुरती कहते है। इसलिए उनका योग सुरति योग कहलाता है सुरति का अर्थ है स्मरण स्मृति और एक दशा है विस्मरण की विस्मृति की कि तुम्हें और सब तो याद है एक बात तुम्हें बिल्कुल भूल गई कि तुम कौन हो और जिसे यही भूल गया है कि मैं कौन हूं उसे कैसे याद आ सकता है कि यह अस्तित्व क्या है गुरजेफ ने पश्चिम में इस सदी में सेल्फ रिमेम्बरिंग सुनती पर बड़ी मेहनत की गुरुजेफ की पूरी विधि यह थी कि तुम 24 घंटे स्मरण रखो कि मैं हूं सिर्फ ये स्मरण कि मैं हूं अगर यह स्मरण सघन होता जाए तो तुम्हारे भीतर एक केंद्र निर्मित होता है एक क्रिस्टलाइजेशन होता है तुम्हारे भीतर कोई चीज सघन हो जाती मजबूत हो जाती सतत चोट से तुम्हारे भीतर एक संगठित तत्व का उदय होता है लेकिन गुरुजीव की विधि में एक खतरा है जो खतरा महावीर की विधि में भी है जो खतरा पतंजलि के योग में भी है और वो खतरा यह है कि कहीं तुम इस संग्रहित हुए तत्व को अहंकार के साथ ना जोड़ बैठो क्योंकि वो बहुत करीब करीब है जिसको गुरुजी क्रिस्टलाइज्ड सेल्फ कहता है ये जो नया गठन तुम्हारे भीतर हुआ है कहीं इस पर अहंकार हावी ना हो जाए कहीं तुम इससे अकड़ ना जाओ कहीं तुम ये ना कहने लगो कि मैं ही हूं ये डर है कहीं तुम परमात्मा को इंकार न कर दो तो तुम पहुंच पहुंच के भी चूक गए तुम बिल्कुल किनारे गए और लौट आए तुम आखिरी जगह पहुंच गए थे और वापस हो गए ये खतरा महावीर की विधि में है क्योंकि महावीर की विधि में भी आत्मभाव को गहन करना है परमात्मा की कोई जगह नहीं महावीर कहते हैं जब आत्मभाव परिपूर्ण हो जाएगा तो वहीं से परमात्मा प्रकट होगा वही परमात्मा हो जाएगा ये ठीक है महावीर को ऐसा हुआ लेकिन महावीर के पीछे चलने वालों को ऐसा हुआ दिखाई नहीं पड़ता इसलिए तो महावीर की धारा सिकुड़ गई उसमें खतरा है और खतरा यह है कि आत्मा के नाम पर कहीं अहंकार उद्घोषणा न करने लगे इसलिए जैन मुनि को तुम जितना अहंकारी पाओगे किसी दूसरे मुनि को इतना अहंकारी ना पाओगे जैन मुनि हाथ जोड़ के झुक भी नहीं सकता नमस्कार भी नहीं कर सकता किसको नमस्कार करे तुम नमस्कार करो तो वो नमस्कार का उत्तर भी नहीं दे सकता वो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता उसके हाथ जोड़ते ही नहीं विधि बिल्कुल सही है लेकिन बड़ी सुगमता से खतरा है हर विधि का खतरा है वो याद रखना जरूरी नानक की विधि में वो खतरा नहीं है क्योंकि नानक खुद को स्मरण करने को नहीं कहते वो कहते हैं कि सभी प्राणियों का एक दाता है उसे मैं न भूलू सब के भीतर एक की हिवास है अनेक के भीतर एक छिपा है एक ओंकार सतनाम पत्ते पत्ते में वही कपता है हवा के झोंके में वही बहता है बादल में आकाश में चांदारों में कंकड़ में मिट्टी में सब में वही उसे मैं न भूलू वो मुझे याद रहे उसकी याददाश्त घनी होती जाए उसकी याददाश्त मेरे भीतर क्रिस्टलाइज्ड हो जाए वो मेरे भीतर एक सघन तत्व बन जाए तो इसमें अहंकार का कोई खतरा नहीं इसमें तुम कभी अहंकारी ना हो सकोगे इसलिए नानक से विनम्र ज्ञानी खोजना कठिन है क्योंकि अगर वही है तो तुम सभी को हाथ जोड़ सकते हो तुम सभी के पैर छू सकते हो क्योंकि सभी में वही है और जिसके तुम पैर छू रहे हो चाहे उसे पता ना हो लेकिन तुम्हें तो पता है ये खतरा नानक की विधि में नहीं है लेकिन एक दूसरा खतरा है और वो खतरा ये है कि सभी में वही है उसकी स्मृति कहीं ऐसा ना हो कि आत्म विस्मृति बन जाए कहीं ऐसा ना हो कि वो सब में है इसलिए तुम भूल ही जाओ कि मैं भी हूं तो एक गहरी नींद लग जाएगी योगतन्द्रा हो जाएगी तब तुम बेहोश बेहोश से जीने लगोगे तुम उसे सब जगह देखोगे सिर्फ अपने में ना देख पाओगे वो चारों तरफ दिखाई पड़ेगा दसों दिशाओं से उससे भर जाएंगी लेकिन ग्यारहवीं तुम्हारी दिशा अछूती रह जाएगी तो तुम उसका गुणगान करोगे तुम उसकी महिमा गाओगे लेकिन तुम खुद उस महिमा से वंचित रह जाओगे ये खतरा है लेकिन यह खतरा पहले खतरे से छोटा खतरा है क्योंकि जो सोया है उसे जगाया जा सकता है लेकिन जो अहंकार से भर गया है उसकी नींद भैंक वो कोमा में उसे जगाना बहुत मुश्किल है वो कोई साधारण नींद में नहीं उसको तुम हिलाओ डुलाओ कोई फर्क न पड़ेगा तंद्रा तोड़ी जा सकती है इसलिए योगियों ने उसे अलग से नाम दिया योग तंद्रा उसको निद्रा भी नहीं कहा क्योंकि निद्रा को तोड़ने में थोड़ी तकलीफ है तंद्रा को तोड़ने में जरा भी तकलीफ नहीं तुम तंद्रा में हो और कोई ताली बजा दे तो टूट जाएगी नानक का मार्ग महावीर के मार्ग से सुगम है पर खतरे को हमेशा याद रखना चाहिए हर मार्ग का खतरा तो होगा ही क्योंकि हर मार्ग पर भटकने की संभावना हर मार्ग से चुत हो जाने की संभावना है और तुम ऐसे हो कि अगर तुम्हें खतरा ना बताया जाए तो पूरी संभावना है कि तुम भटक जाओगे महावीर का मार्ग त्याग में भटक गया नानक का मार्ग भोग में भटक गया क्योंकि महावीर ने कहा कि संसार को बिल्कुल छोड़ दो भोग का कणमात्र न बचने दो तुम परम संस्त हो जाओ उसका परिणाम ये हुआ कि महावीर के त्यागी संसार के दुश्मन होके जिए और जब तुम किसी के दुश्मन होके जीते हो तो जिसके तुम दुश्मन हो उससे तुम बंधे रह जाते हो जिससे तुम्हारी शत्रुता है उसे तुम भूल नहीं पाते उसका स्मरण बना रहता तो महावीर का जो त्यागी है वो चौबीस घंटे संसार से लड़ रहा है लड़ने की वजह से संसार का स्मरण कर रहा है आत्मा वगैरह का स्मरण तो एक तरफ रह गया भोजन कपड़ा उठना बैठना कहाँ सोना नहीं सोना उस सब में उसकी झंझट लगी हुई है वो भटक गया त्याग में नानक ने ठीक दूसरी बात कही कि सब कुछ वही है सब कुछ उसी का है संसार को छोड़ के कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं संसार में ही वो मौजूद है तो नानक का मानने वाला संसार में भटक गया नानक ने कहा कि संसार को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं इसका मतलब ये नहीं कि संसार काफी संसार में ही उसको खोजना है इसलिए तुम देखो पंजाबी हैं सिख हैं सिंधी हैं नानक को जो मानने वाला वर्ग है इस मुल्क में उसको तुम देखो खाने में पीने में कपड़े पहनने में सारा जीवन उसका लगा हुआ है वो सोच रहा है कि संसार से बाहर तो कुछ है ही नहीं बस यही सब कुछ संसार में रहकर उसे पाना है संसार सब कुछ नहीं है संसार छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं लेकिन तब खतरा है कि तब संसारी सब कुछ बन जाए इसलिए नानक के पीछे चलने वाला वर्ग संसारी होकर रह गया है उसको देखने सोचने का सब ढंग संसारी है ये बड़े खतरे हैं हर मार्ग के साथ खतरा है और अगर तुम खतरे से सचेत नहीं हो तो सौ में निन्यानवे मौके पे तुम खतरे में ही जाओगे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जैसी है वो ठीक तो चली नहीं सकती वो तिरछी चलती तुमने कभी गधे को चलते देखा वो कभी बीच रस्ते पे नहीं चलता वो हमेशा दीवाल इस तरफ या उस तरफ अति पे चलता है बुद्धि को गधा कहना उचित है तुम बुद्धओं को गधा कहते हो लेकिन बुद्धिमानी ही गधापन क्योंकि बुद्धि चलती ही किनारे एक अति पकड़ती है दूसरी अति और बुद्धिमान का लक्षण है मध्य में होना और वहां खतरा है इसलिए नानक की परम गुरह बातें खो गईं। सिख तो हैं, नानक का सिख कहां जिसने सिखावन सुनी हो जिसने अपने सिर को छोड़ा हो जो श्रद्धा और हृदय से भरा हो और जिसने एक बात स्मरण रखी हो एक गुर से सफल हो जाता कि सभी प्राणियों का एक है दाता उसे मैं कभी ना भूलू वो स्मरण बना रहे उसकी सतत प्रती बनी रहे उठते बैठते वो मुझ में समा जाए, मैं जो भी करूं वो उसके स्मरण के साथ ही हो तो तुम संसार में रहते हुए संसार के पार हो जाओगे यहां रहते हुए वहां पहुंच जाओगे मंदिर जाने की जरूरत नहीं घर ही मंदिर हो जाएगा साधारण कामकाज उसकी विशिष्ट गरिमा से भर जाएगा तुम्हारा कोई काम साधारण न रहेगा साधारण हो जाएगा जहां भी तुम नहाओगे वहीं गंगा होगी लेकिन डर है कि तुम सोच लो फिर कुछ करने को नहीं बचा फिर हम जहां नहा रहे हैं वहीं ठीक है गंगा का सवाल नहीं है तुम्हारा सवाल है तुम जब भिन्न होते हो तो गांव की साधारण सी नदी गंगा हो जाती और तुम जब भिन्न नहीं होते तुम गंगा को भी साधारण नदी बना लेते हो तुम्हारे साधारण और असाधारण होने का सवाल है क्या है साधारणपन साधारणपन है बिना स्मरण के जीना और असाधारणपन है उसके स्मरण से जीना और उसका स्मरण मूल्यवान है उसके लिए कुछ भी खोना पड़े तो तुम तैयार रहोगे लेकिन उसके स्मरण को खोने को तैयार न रहोगे इसलिए नानक कहते हैं सिखावन जो सुन लेता उसकी बुद्धि रत्न जवाहर और माणिक जैसी हो जाती क्यों माणिक और रत्न और जवाहर की वो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम कुछ और छोड़ दोगे लेकिन माणिक को न छोड़ोगे तुम्हारे खीसे में रुपए का नोट है और माणिक पड़ा है जरूरत पड़ी तुम रुपए का नोट छोड़ दोगे जरूरत पड़ी तो तुम पूरा घर छोड़ दोगे लेकिन माणिक को न छोड़ोगे क्योंकि तुम जानते हो सबसे मूल्यवान है जीवन से सब छूट जाए लेकिन स्मरण न छूटेगा क्योंकि तुम जानते हो सब जीवन दो कौड़ी का है वह स्मरण माणिक की भांति वो सर्वाधिक बहुमूल्य है अगर किसी की आयु चारों युगों के बराबर हो जाए उससे भी दस गुनी हो जाए अगर नवोखंड के लोग उसे जानते हों और उसके साथ चलते हों, जिसको सुनाम प्राप्त हो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 और सब कुछ होता है